गीता तत्व चिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति प्रहलाद का दृष्टांत इस प्रसंग में भागवत में आया प्रहलाद का उपाख्यान भी मननी है कथा आती है कि नृसिंह भगवान बालक प्रहलाद पर प्रसन्न हो गए और उससे कहा बेटे मैं तुम्हारी भक्ति से पसीज गया हूँ चलो तुम्हें सदैव वैकुंठ ले चलता हूँ ऐसा भाग्य बिरलों को ही मिला करता है प्रहलाद ने विनयतापूर्वक बोला प्रभो मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूँ कि आप मुझे सदैह बैकुंठ ले जाना चाहते हैं पर नाथ मैं अकेले ही बैकुंठ जाना पसंद नहीं करूँगा नैतान बिहाय कृपणान विमुमुक्षु हो एक मेरे साथी भी आपका भजन कीर्तन करते रहे हैं यदि आप उन्हें भी मेरे साथ बैकुंठ ले चलें तब तो आपकी आज्ञा सिरोधार है अन्यथा इन सबको यहाँ छोड़कर मैं अकेले बैकुंठ नहीं जाना चाहूंगा निशिंग बोले बेटा प्रहलाद मैं तेरी उदारता देख अतिशय प्रसन्न हुआ हूँ पर तेरे मित्र भी क्या तेरे समान सदैव बैकुंठ जाना चाहेंगे यदि वे राजी हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और कथा कहती है कि प्रहलाद अपने सारे मित्रों के पास घूम आए पर उनमें से एक भी वैकुंठ जाने के लिए राजी नहीं हुआ सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर प्रहलाद को टरका दिया तब प्रहलाद की आंखें खुली कथा तो और भी लंबी है पर हम इसका यही तत्व लेना चाहते हैं कि ईश्वर में विषमता नहीं है वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते व्यक्ति उनसे जो चाहता है वह पाता है इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के मनोभाव को भाव उससे पहले ही उससे पहले कहते हैं कि कि अर्जुन जो जिस भाव भाव से से से मुझे है है मैं भी भी उसे उसी भाव से हूं। 133 विभिन्न देवी देवताओं की उपासना से भी वही फल। प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान का भजन मात्र श्री कृष्ण रूप में करने से ही जीव को मनोवांछित फल मिलेगा अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से क्या उसे फल प्राप्ति नहीं होगी श्रीकृष्ण इसका भी उत्तर देते हुए श्लोक के उत्तरार्थ में कहते हैं कि उपासना के सारे रास्ते अंततोगत्वा मुझी में आकर मिल जाते हैं यह श्री कृष्ण की बड़ी उदारवाणी है सारे देवी देवता उसी नारायण के ही विभिन्न स्वरूप हैं इसलिए उन सब की अर्चना प्रकारांतर से नारायण की ही अर्चना है यह उदार भाव हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है इस बार भगवान ने श्री रामकृष्ण के रूप में अवतरित हो इस सिद्धांत को अपने जीवन में दिया उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के माध्यम से ईश्वर को पाने की साधना की और अपने साधनाओं में सफल भी रहे उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि सारे धर्म मत और संप्रदाय उसी एक ईश्वर के पास जाने के अलग अलग रास्ते हैं उन्होंने अपने इस अनुभूति को वाणी देते हुए कहा जितने मत उतने पथ श्री रामकृष्ण का जीवन विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के एकम सदविप्राहधा बदंती इस मंत्र का भाष्य स्वरूप था इस मंत्र का अर्थ है सत्य एक है ज्ञानी जन उसे एक सत्य को अलग अलग नाम से पुकारते हैं जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते हिंदू सरोवर के पास जाकर कहता है जल मुसलमान कहता है पानी ईसाई कहता है वाटर अन्य कोई कहता है एकवा उसी प्रकार उस एक ईश्वर को ही विभिन्न धर्म वाले अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो व्यक्ति ईश्वर की जैसी धारणा बनाकर उनके पास जाएगा ईश्वर उसे उसी प्रकार से मिलेंगे प्रस्तुत श्लोक का मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश यह जो उत्तरार्ध है ठीक यही बात वाक्य हमें तीसरे अध्याय के तेईसवें श्लोक के उत्तरार्ध में भी प्राप्त होता है वह पर वहाँ संदर्भ के अनुसार इसी वाक्य का अर्थ सर्वथा भिन्न हो गया है इससे यह विदित होता है कि शब्द का अर्थ निश्चित करने में संदर्भ का महत्व सबसे अधिक होता है